प्राचीन लोग कहे कि पृथ्वी का, का लक्षण पृथ्वीत्व तो नहीं बनेगा प्राचीन लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं पृथ्वी का लक्षण पृथ्वीत्व तो नहीं बन पाएगा उपनय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा क्योंकि उपनय वाक्य का स्वरूप क्या होता है तथा तो उसका क्या अर्थ हो गया साध्य व्याप्य हेतु हेतुमान पक्ष तो ये तो साध्य व्याप्य हेतु हेतुमान पक्ष ऐसा है तो साध्य है और हेतु है पक्ष है तो ऐसे क्यों नहीं होगा हेतु हेतुमान पक्ष कहेंगे साध्य व्याप्य कहने का जरूरत नहीं क्योंकि वो तो दृष्टान्त में ग्रहण हो गए हैं इसलिए उपनय व्याख्य में और साध्य व्याप्य कहने का आवश्यक नहीं खाली हेतुमान पक्ष कहेंगे खबर लक्षण हो जाएगा पृथ्वी तो हेतु किसको बनाएंगे पृथ्वीत्व के हेतु बनाएंगे तो, तो पृथ्वी तो वती पृथ्वी ऐसा कहना पड़ेगा अर्थात घटो घटो तो इससे ज्ञान नहीं होगा किंतु नब्बे लोग हो जाएगा क्यों कहते हैं कि हम अन्य व्याप्ति यहाँ नहीं कर रहे हैं ना व्यक्ति की व्याप्ति करेंगे तो व्यक्ति की व्याप्ति में साध्याभाव व्यापक भूत व्यापक प्र, भूताभाव प्रतियोगी मान पक्ष कहेंगे तो इसे साध्य अंश भिन्न आगे है इसलिए उपनय वाक्य यहां समानाकारा नहीं हुआ अलग हो जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा इसमें प्राचीन लोग फिर कहते हैं कि उदयनाचार्य जी कहते हैं व्यतिरिक सहचार से भी अन्य ग्रहण होगा अन्यव्याप्ति ग्रहण होगा अन्य हो तो फिर वही हेतुमान पक्ष आ जाएगा तो ज्ञान नहीं होगा अभी नब्बे लोग इसको वारण करते हैं कि अच्छा आचार्य मते दिनकर में दिया आचार्य मते पक्षता अवच्छेदक न हेतुत्व इति न वाच्यम वाच्य न भी लोग जो पक्षता अवच्छेद न हेतुत्व यह हो गया कि उपनय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा ये एक बात हुआ दूसरा बात अगर आप पक्षता अवच्छेद हेतु समान हो जाएगा तब जब आप दृष्टान्त में व्याप्ति ग्रहण करेंगे तो यत्र हेतु तत्र साध्य और हेतु का अर्थ हो गया पक्षता अवच्छेद का अर्थात यत्र साध्य तत्र पक्षता अवच्छेद का अर्थात सभी पक्ष में साध्य है वो तो जिस समय में आप व्याप्ति ग्रहण करेंगे उसी समय में पक्ष में साध्य ग्रहण हो गया तो ये सिद्ध साधन दोष होगा तो जो आचार्य मते पक्षता न हेतुत्व इसका अर्थ उपनवय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा ये बात एक दोष है दूसरा दोष हो गया कि सिद्ध साधन दोष होगा पक्षता अवच्छेद में देखिए रामूद्री में पक्षता अवच्छेद व्याप्ति ग्रहण दशाया अनुमित ग्राह्य से पक्षता अवच्छेदक साध्य सामनाधिकरण से अनुमिति का ग्राह्य क्या है तो अंतिम अनुमिति क्या अनुमिति का स्वरूप अंतिम क्या कहते हैं निगमन वाक्य तस्मा तथा इसका अर्थ साध्यवान पक्ष अंतिम ये कहेंगे तस्मात पर्वतो बन्नीमान तो बन्नीमान पर्वत ये निगमन वाक्य हुआ तो बन्नीमान पर्वत अर्था तो पर्वत में क्या रहा बन्नी रहा और पर्वत में पर्वत तो पक्षता अवच्छेदक रहेगा तो निगमन वाक्य यही कहता है कि पक्षता अवच्छेदक और साध्य ये दोनों समानाधिकरणों होंगे अर्थात साध्य में पक्ष में साध्य रहेगा अर्थात पक्षता अवच्छेद साध्य समानाधिकरण तो अनुमिति का उदय मतलब ये अनुमिति के द्वारा सिद्ध वही करेंगे कि पक्षता अवच्छेद कर साध्य समानाधिकरण हो अभी यहाँ कहते हैं व्याप्ति ग्रह दशाया मै जिस समय में अब व्याप्ति ग्रहण कर रहे हैं उसी समय में अनुमिति के द्वारा ग्राह्य साध्य अनुमिति के द्वारा क्या सिद्ध किया जाते हैं साध्य हो अवेदक पक्षता हैवचेद अच्छा ठीक है चलेगा पक्षता अवच्छेद के पक्षता अवच्छेद के पक्षता अवच्छेद का कहाँ रहेगा तो पक्ष में और वहाँ साधन रहेगा और वहाँ साध्य भी है साध्य क्यों है कहते हैं कि अभी आपने कह दिए कि जहाँ हेतु रहेगा वहाँ साध्य रहेगा व्याप्ति में ग्रहण कर दिए अभी पक्षता अवच्छेद में साध्य का समान और हेतु का भी क्योंकि पक्षता अवच्छेदक रहेगा पक्ष में वहां हेतु भी रहेगा तो हेतु का सामान अधिकरण्य भी पक्षता अवच्छेदकों में और साध्य का सामान अधिकरण भी पक्षता अवच्छेदक में ये तो व्याप्ति ग्रह दशायाम एव ये सब ग्रहण हो जाएंगे तो होने से गृहितया सिद्ध साधना आपत्त्य ये दोष होगा अर्थात सिद्ध साधन दोष होगा एक तो है कि उपनवय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा वो तो एक बात है किन्ख्य बात यह हो जाएगा कि सिद्ध साधन दोष होगा आगे दिनो करी में अभी प्राचीन लोग कह दिए कि आचार्य मत में पक्षता अवच्छेद न हेतुत्व नब्बे लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि हेतु और साध्य समानाधिकरण हो जाएंगे हेतु पक्षता अवच्छेद का मान्य पर पक्षता अवच्छेद का कर हेतु करेंगे तो हेतु साध्य समानाधिकरण तो अर्थात साध्य पक्षता अवच्छेद समान अधिकरण हो गए तो हो जाने से कहते हैं कि अभि सिद्ध साधन दोष हो जाएगा नब्बे लोग कहते हैं हेतु सामान हेतु साध्य समानाधिकरण इति ज्ञाने अपि हेतु साध्य समानाधिकरण ऐसा ज्ञान होने पर भी प्राचीन लोग दिखाते हैं ये दोष हो जाएगा सिद्ध साधन दोष हो जाएगा कहते हैं कि हेतु का अर्थ पक्षता अवच्छेद का तो पक्षता साध्य समानाधिकरण ऐसे ज्ञान होने पर भी कहते हैं हेतुमान साध्यवान इति से अनिष्पन्नवे हेतु साध्य समानाधिकरण हो गए जिसमें व्याप्ति ग्रहण किए किंतु हेतुमान जो है वही साध्यवान है ऐसा अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ अर्थात मथुवर्थ्य अंत ये ज्ञान अभी आपको नहीं आया तो जो ज्ञान आपको व्याप्ति ग्रहण काल में हुआ उससे भिन्नाकार ज्ञान होता है हेतुमान साध्यवान इसीलिए आप नहीं कह पाएंगे कि सिद्ध साधन अगर हम अनुमिति भी यह करते हैं कि हेतु तो साध्य समान आदिकरण अगर हमारा अनुमिति यह आता तो कहते हैं कि आपको तो यह सिद्ध साधन हो गया किंतु हमारा अनुमति है कि हेतुमान साध्यवान तो भिन्नाकार हो गया तो भिन्नाकार होने से सिद्ध साधन नहीं होगा ये कहते हैं हेतु साध्य इति ज्ञाने सति होने पर भी हेतुमान साध्यवानी बोध से अनिस्पन्नत्वेन अभी तक ये नहीं हुआ क्यों कहते हैं कि अधिक विषय कहता है हेतुमान साध्यवान अर्थात अधिकरण को लेकर के अधिक विषय कहता है तो पक्षता अवच्छेदक हेतुत्व हे तो अविरोधात् पृथ्वी तो पक्षता अवच्छेदक होने पर भी हेतु हो सकता है कोई विरोध नहीं है क्योंकि जो व्याप्ति ग्रहण काल में जो ग्रहण हुआ उससे अधिक अनुमति में अर्थात विषय बनते हैं तो अधिक विषयकवाद सिद्ध साधना दोष नहीं होगा हेतुत्व तो तो विरोधात देखिए राम में अविरोधात् प्रतीक दिया है उसका एक पंक्ति छोड़ दी जाएगी यद्यपि तथा इति उपनयत वाक्यात पक्ष हेतुमानी बोधस्व प्राचीन ही स्वीकारात्नय वाक्य पक्ष हेतुमान हेतुमान पक्ष ये प्राचीनमत में उपनय वाक्य तो स्वीकारात् पक्षता अवच्छेदक हेतुर और अगर ये दोनों समान हो जाएंगे उपनय वाक्या शाब्दोध अनुपत्तिर अस्थि जो विचार हम लोग कर लिए प्राचीन मत में ये अनुपत्ति शाब्दोध नहीं होगा तथा तो ये कहेंगे नभ्य लोकेंगे पदार्थअुत न्याय प्रयोग से यह जो उपनय वाक्य ये सब निगमन वाक्य ये परार्थ पदार्थअुमित में ही ये सब सबकी आवश्यकता है तो न्याय प्रयोग से स्वाथुमित आदा लक्षण प्रयोजन संभव जहाँ स्वार्थो अनुमिति होता है वहां उपनय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा स्वार्थ अनुमिति में उपनय वाक्य का व्यवहार है क्या नहीं है तो जहाँ स्वार्थो अनुमिति करना है वहां पक्षता अवच्छेद हेतु बन जाएगा इसमें कोई दोष नहीं आएगा आधा यह लक्षण प्रयोजन संभव है तथा तो पृथ्वी का लक्षण पृथ्वी तो कर देंगे ये प्रयोजन संभव हो जाएगा इसलिए उपनय वाक्यात शब्दबोध असंभव अपनी क्षति भी परार्थ अनुमान में उपनय वाक्य प्रयोग करते हैं उससे शब्दबोध नहीं होगा न हो, हो किंतु हम पक्षता लक्ष्यता अवच्छेदों को लक्षण बना सकते हैं स्वार्थ अनुमान में कोई कठिनाई नहीं है और दूसरा व्यतृ की व्याप्ति से भी हम कर सकते हैं अन्य व्याप्ति से नहीं हो पाएगा वितर व्याप्ति से कर सकते हैं और अन्य व्याप्ति से भी करेंगे तो भी हेतु हो साध्य समान समान अधिकरण इससे अधिक हमको अनुमिति से आएगा हेतुवान साध्यवान तो भिन्न कारक साध्य होने से भी मतलब निगम वाक्य भिन्न कारक होने से तो हमको अनुमिति भी हो पाएगी कोई सिद्ध साधन दोष भी नहीं होगा इतने सारे मतलब भेद है कहते हैं ये देखिए आगे नवीन मते जहाँ छोड़े थे रामरुद्री में साध्य व्याप्य हेतुमता बोधस्य एव उपनय जन्यतो तो उपगम नवीन लोग कहते हैं हेतुमान पक्ष ये उपनय वाक्य नहीं है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष परामर्श वही कहते ना बन्ही व्याप्य धूमवान एय पक्ष तो जब हमारा उपनय वाक्य ये है तो हमारा मत में कोई सीधा साधन दोष होना ही नहीं है कोई उपनय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा ये बात भी नहीं है तो साध्य व्याप्य हेतुमत्ता बोधस् एव उपनयजन्यो उपगम न उपनय वाक्य से ज्ञान क्या होगा साध्य व्याप्य हेतुमान एवं पक्ष तो होने से विधेयांश अधिक, अधिक अवगाहित तत्संभवाच विधेय अंश में अधिक है उद्देश्य अंश हो गया पक्ष विधेय अंश हो गया साध्य व्याप्य हेतुमान खाली हेतुमान नहीं है साध्य व्याप्य हेतुमान तो विधेय अंश में अधिक आ गया तो अधिक आ गया तो फिर है, अर्थात उद्देश्य अंश विधेय अंश समान हो जाने से उपनवाक्य से ज्ञान नहीं होगा ये जो दोष दिखाते हैं ये नहीं रहेगा दिनोकरी में पक्षता अवच्छेद पक्षता अवच्छेदी हेतुत्व अविरोधाद व्यतिरक व्याप्ते गमकतायाम तो सुताराम अन्य व्याप्ति से भी पक्षतावच्छेदकों को हेतु बना सकते हैं क्योंकि निगमन वाक्य से अधिक विषय ग्रहण होता है और जब व्यतिरिक व्याप्ति करेंगे तब तो गमकतायाम तो सुताराम अन्य व्याप्ति से ही जब हो सकता है तो व्यतिरक व्याप्ति से तो पक्षतावच्छेदकों अवच्छेदको हेतु हम निर्विघ्न बना सकते हैं और स्वार्थ अनुमान में कहते हैं उसमें तो उपनय वाक्य का बात ही नहीं है इसलिए लक्षता अवच्छेद को हम लक्षण बना सकते हैं आगे ये कार्य का मैं कहा था नित्या नित्या चसा द्वेधा नित्या सियाद अणु कहा तो अणु लक्षण अणुणु को अणु है ना परमाणु अणु है तो नित्यादु लक्षण कहने से भी दियोणु को भी आ जाएगा को नित्या हो जाएगा नहीं होगा इसलिए मूल में कहते हैं सा पृथ्वी द्विविधा नित्या अनित्या अनुलक्षणा नित्या अनुलक्षणा अनु कह करके मूल में कहते हैं अनुलक्षणा परमाणु रूपा पृथ्वी नित्या नहीं तो अणु तो दियोणु को भी है वो नित्या नहीं है दिनोकरी में अणुत्व द्योणुक सवाद अणु तो तो द्योणुक है वो नि नहीं है इसलिए मूल कारक है दे अणुल्षण परमाणु पृथ्वी नित्य नि आगे अनी तो तदनिया सैतव योगिनी साधा देह विषयस्तथा सा एव तू सियाविनी चिधा भवि देहम्रि तथा विषयः नित्या हो गया लक्षण लक्षिणा परमाणु और तद अन्या जो परमाणु को छोड़कर के बाकी जितने पृथ्वी सब अनित्या सिया सा एव कहने से सा एव एव कहने से अनित्या अवयव योगिनी जो अनित्य पृथ्वी हो जाएंगे उसका अवयव रहेंगे सा त्रिधा सा कहने से अनित्य पृथ्वी त्रिधा देहम इंद्रियम विषय वह टिप्पणी कुछ दिया है तर्क संग्रह यह नहीं तर्क का टिप्पणी में देखेंगे इस जगह में जहाँ पृथ्वी नित्या द्विविधा नित्या, नित्या चो आगे वहाँ पुनः त्रिविधा कहा तो पुनः त्रिविधा कहने से अनित्या का त्रिविधा यहाँ का मत में सित्या का त्रिविधा नहीं हो पाएगा वहाँ किंतु शायद वो नित्या अनित्या दोनों का त्रिविधा में लिया है कुछ ऐसे विचार वहां दिखाए हैं देख ले सकते हैं वहाँ क्या कहा है चा मुक्तावली में तदनिया तदन्यर्थ परमाणु भिन्ना पृथ्वी देोणुकाद्योणुक से लेकर के ऊपर जितने सब हैं अनी अनी पृथ्वी पृथ्वी ही अवयव योगिनी अवयवाली टीका में दिनाकरी में बौद्ध संकते अभी अवयव अर्थात ये जो अनित्य पृथ्वी होते हैं देवणुको से सब ऊपर घट वट जितने हैं सब सवयव हैं अभी बौद्ध शंका करता है मुक्तावली में ननु अवयविनी किम मान आप अवयवी जिसको कहते हैं अवयवी पदार्थ है इसमें क्या प्रमाण है दिनकरी में नया एक कहता है ननु अयम घट अयम घट इत्यादि प्रतीतिरव तमाण भविष्य अतःहा नया का अयम घट ये जो घट प्रतिति हो रही है चक्षु से ग्रहण हो रहा है स्थूल है तो ये प्रतिति ही अवयवी में ये प्रमाण है ऐसा कहने से बौद्ध कहता है मुक्तावली में परमाणु पुंज ही रे व उपपत्ति है अब जिसको घट कहते हैं वो परमाणु पुंज है उसे हो जाएगा टीका में दिनोकरी में विलक्षण संस्थान विशिष्टे ही परमाणु भीर एवं इत्यर्थ विलक्षण संस्थान खाली परमाणु को जैसे जैसे रख देने से नहीं होगा घट नहीं कह सकते हैं विलक्षण संस्थान रामरुद्री में यह कारिका का आरंभ से देखिए ननु अयम अनु अयम घट इति प्रतीत है परमाणु पूंज विषय तत्व यह नयायिकता है खबर अयम घटी को प्रतीतिका अगर परमाणुपुंज को विषय करेगा परमाणु तो परमाणुपुंज पिंड में भी है तो उसको भी अयम घटक है तो मृतपिंडे अभी तथा प्रतित्यापति क्यों तथा तत्सत्वात् अर्थात मृतपिंडे तत्सत्व परमाणुपुंज मृतपिंडे परमाणुपुंज सत्वात दयाद्याच तो इसलिए कह दिया कि विलक्षण आगे रामरुद्री में संस्थान संयोग विलक्षण संयोग होने से उसका घटक आ जाएगा जैसे ऐसे संयोग होने से नहीं होगा परमाणु पुंजेर एवं उपपत्ते है उपपत् दी में कहते हैं उपपत्य रीति अयम घट इत्यादि प्रतीतर तब विलक्षण संयोग होने से परमाणु परमाणुपुंज को ही घट ऐसे कह दिया जाएगा वो विलक्षण संयोग नहीं है तो परमाणु पुंज को घट नहीं कहा जाएगा अभी नयायोध करेगा नच नयाय का आगे कहते हैं परमाणु नाम अतीन्द्रियवात् तो घटादीना प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम स अगर परमाणु पुंज कहेंगे तब घटादि का प्रत्यक्ष नहीं होगा ऐसे नयायिका अभी बौद्ध उसको कहता है न चवाच्यम ऐसा नहीं कहना एक परमाणु और अप्रत्यक्ष एक, एक, एक परमाणु प्रत्यक्ष नहीं होगा किंतु तत्समूह तो तो प्रत्यक्ष संभवात् तत्समूह तो तत् तो परमाणु टीका में दे दिया दिनकी में तत्समूहे परमाणु समूह तत्र तथा दृष्टान्तम आह तो परमाणु समूह प्रत्यक्ष हो जाएंगे इसमें दृष्टांत देते हैं मुक्तावली में दूरे यथेकेश प्रत्यक्ष तत्समूह प्रत्यक्ष यथा एक श्यो केश से दूर दूर में रहेगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा किंतु तत्समूहे तत्समूह केश समूह दे दिया दिनकी में केश समूह प्रत्यक्षत्व यहाँ ये सब जैसे देते हैं ना दिन में इसे कहेगा नई हम आनंद गिरी कृत जैसे अशुभ करना ये सब का भी व्याख्यान देना क्या जरूरत है तत्व तो तो समूह से प्रत्यक्षत्वम ये बौद्ध कहता है तो परमाणु भी इसी प्रकार की तो समूह होने से प्रत्यक्ष हो जाएगा तो नया के भी कहता है तो ठीक है इसको अगर प्रत्यक्ष मान लेंगे तब न एको घट स्थूल इति बुद्धेर अनुपपत्तिर इति वाच्य नया कहता है अगर बहुत सारे परमाणु उनका समूह हो जाएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा तो किन्तु आप एको घट तब तो नहीं कहेंगे तब तो आप कहेंगे जैसे कहते हैं बह बह मनुष्या त तो एक घट हम किंतु व्यवहार करते हैं एको घट और स्थूल इति आपको कहना पड़ेगा कि सूक्ष्म है ऐसा कहना चाहिए था एक स्थूल घट स्थूल अर्थात बहुत परिमाण वाला ये कैसे कहते हैं एको घट स्थूल इति बुद्धेर अनुपत्ति अनुपत्ति दिनाकर मे परमाणु नाम अनेकत्व अनुत्वाच परमाणु नाम अनेकत्व एकोघ नहीं कह पाएंगे और परमाणु नाम अनुत्व आप स्थूल घट नहीं कह पाएंगे नए कि कह दिए ऐसे इतने न सेवाच्यम बौद्ध कहता है एको महान धान्य राशि इतिबत उपपत्ते जैसे धान का कहीं जमा हुआ है तो एको महान धान्य राशि कहते नहीं कहते तो है तो किन्तु उसमें धान्य बहुत है तो जैसे कहते हैं ऐसे ये भी हो जाएगा दिनोकरी में इतिबत उपपत्ति आ गए तत्र यथा त्र यहासमूह एक प्रतीति अभी समूह लेकर एक प्रतीति हो जाती है धान्यसमूह एक प्रतीति एवं संयोग महत्वात्मकतया महानिति प्रतितिस तथा प्रती परमाणुपुंजेश् अभी संयोग विशेष महत्वात्मकतया महान महान धान्य राशि के तो महान धान्य राशि अभी क्यों ऐसा कह दिए कहते धान्य का बीच में संयोग हुआ संयोग विशेष हुआ तो अगर आप एक एक धान ऐसे ऐसे लगा करके दूर दूर तक रख देंगे महान धान्य राशि नहीं कहेंगे तो फैल जाएगा तो कहें संयोग विशेष और महत्वात्मक होने से महान धन्य राशि ऐसे प्रती हो गई तथा परमाणु पुंजेश हो जाएगा तो घट भी कह देंगे स्थूल भी कह देंगे इतिभाव अभी बौद्ध यह कह दिया एको महान धान्य राशि इतिवत जैसे वहाँ एक भी कहते हैं महान भी कहते हैं ऐसे यहाँ परमाणु पुंजों में भी एक है घट स्थूल घट ऐसे हो जाएगा नया कहता मिवम ये नहीं होगा परमाणु और अतीन्द्रिय न तत्समूह प्रत्यक्ष तो अयोगात परमाणु अतीन्द्रिय हैं इसलिए अतीन्द्रिय का बहुत सारा समूह हो जाएगा धर्म धर्म अतीन्द्रिय है आज जिसमें जो जिसमें कम धर्म है उसका धर्म अतीन्द्रिय होकर के ग्राह्य नहीं होगा और जो महान धार्मिक होगा उसका धर्म ग्रहण हो जाएंगे नहीं होगा अतीन्द्रिय है तो ग्रहण नहीं होगा परमाणु और अतीन्द्रियव तत्समूह प्रत्यक्षत्व अयोगात प्रत्यक्ष नहीं होगा किंतु कैश दूरस्थ कैश वो दिखा नहीं कहा किंतु दूरस्थ कैश अतीन्द्रिय है क्या न तस्य तो जो एव दूरस्थ केशस्तु नतीन्द्रिय सन्निध्यक्ष सन्निधवाद सन्नी तेकार व्युतम ते तक्ष दिनक्रीमें में तथा स्वभा अयोग्या परमाणुना परस्पर संयोग योग्यम न इति भावना यह कहरा है परमाणु अतिद्रिय है अयोग्य है चक्षुयोग्य है स्वभावत अयोग्या परमाणुना परस्परसंोगमात्रे योग्य संभव है नहीं हो जाएगा अरे दूरस्थ केशस्तु स्वभाव तो नतीन्द्रिय कैशस्वभाव अतीद्रियन नहीं है दृष्टांतस्य तदुग्धदृष्टात वैषम्य परमाणुपुंज केश समूह ये अब समान नहीं हुआ तो ये नया एक तो दूरस्थकेश तो न अतीद्रिय सन्नी होने पर दिखता है तस्वर्थ तो दूरस्थकेश तेकार तत्शब्द तो प्राक्तन सन्नीपन्वे सन्निधाने तो तस्य कहा तो के साथ एवकार लगा देंगे अर्थात सन्निधाने एव तत्यक्ष इस प्रकार की कर लेंगे तथा दिनकरी में सन्निधान तस् तो प्रत्यक्ष कह दिया स्पष्ट सन्निधान होने से नजदीक में होने से तस् तस् कैश कैस प्रत्यक्ष हो जाएगा तो दूर से क्यों नहीं होता था तथा चूरत्व तो से प्रतिबंधकवात् तो दूर होने से ये दूरत्व तो एक प्रतिबंधक है ये संख्य लोग कहते हैं न अति दूरात सामीप्या इंद्रियघातान मनोनवस्था सौक्ष्मत समिहारा चख्य लोग कहते हैं कोई पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होने के लिए नव कारण हो सकते हैं अति दूरात बहुत दूर हो जाएगा तो प्रत्यक्षण नहीं होगा अति सामीप्यात् चक्षु का अति सामीप्य हो जाएगा तो भी नहीं दिखेगा और मनो इंद्रिय घातात इंद्रिय इंद्रियाघात हो जाएगा आवश्यक दूरी में रहने पर भी फिर भी नहीं दिखेगा मनो अनवस्थानात <laughs> मनो नहीं है तब तो फिर तो वो पदार्थ तो दिखेगा नहीं सामने में चला गया फिर भी नहीं होगा और सौक्ष्या्यात्थ सूक्ष्म है तो भी नहीं दिखेगा व्यवधानाथ दीवाल के पीछे हो गया तो भी दिखेगा नहीं और अभिभाव अभिभव अर्थात जैसे दिन में आप प्रचंड सूर्य किरण में छोटा दीप जलाएंगे वो दिखेगा नहीं पता नहीं चलेगा दीप का जो शिखा वो पता नहीं चलेगा अभिभव दब गया और समानाभिहारा चल समान हो गया समान अभियार्य अर्थात तो एक साथ मिल गए गंगा जी में आप दूसरे जल डाल देंगे अथवा सामान्य जल में गंगा जल डालेंगे अभी एक साथ हो गए तो पता नहीं चलेगा समाना भीहाराचकार चो, से कारण रूपेण अवस्थाना ये संख्य सत्कार्यवादी होते हैं अर्थात कार्य कारण रूपेण रहेगा तो रहने से कहते हैं कि तब भी कार्य नहीं दिखेगा क्यों अभी कारण रूपेण है घटो कारण रूपेण है इसलिए नहीं दिखेगा ये नौ हेतु होते है पदार्थ विद्यमान होने पर भी ज्ञान नहीं होने का यहाँ दूरत्व तथा दूरत्व प्रतिबंधकवात तदशायाम तो ये सांख्यकारि का कोई नौ दस के आसपास होगा त तो दशायाम अप्रत्यक्ष तो मात्र तस् कैश तो ये अप्रत्यक्ष मतलब वो अयोग्य नहीं है किन्तु दूरत्व प्रतिबंधक आ गया दूरत्व प्रतिबंधक हट जाएगा तो फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा दूरत्व प्रतिबंधकवाद तदशायात्यक्ष मात्र तस् केश से प्रतिबंधक है तो अप्रत्यक्ष न तो स्वाभाविक भाव केश स्वाभाविक अत्यक्ष नहीं है आगे नयायिका एक हृदय अर्थात आप परमाणुपुंज घट को नहीं कह पाएंगे न च आगे बौद्ध कहते हैं तदानीम दृश्य परमाणु से उत्पन्नवात्त न प्रत्यक्षत्व विरोध उत्पन्नवाद न प्रत्यक्ष विरोध बौद्ध लोग कहेंगे तो बौद्ध लोग तो उनका है। तो सब क्षणिक परमाणु स्वभावतः अप्रत्यक्ष होने पर भी जब परमाणु का पूंज हो जाएगा तब तो तदानीम उसी समय में दृश्य परमाणुपुंज उत्पन्न हो जाएंगे क्षणिके पूर्व क्षण में अदृश्य परमाणु थे उनका पुंज हो गया उत्तर क्षण में क्या जाएगा? आ जाएगा दृश्य परमाणु पुंज आ जाएंगे तो दृश्य परमाणु पुंज से उत्पन्न उत्पन हो जाएंगे तो जब दृश्य परमाणु पुंज उत्पन्न हो जाएगा न प्रत्यक्ष विरोध है इसलिए प्रत्यक्ष हो जाएगा कोई विरोध नहीं है नया कहते हैं इतना चाच्यम दिनकरी में उत्पन्न तब परमाणु कैसे उत्पन्न हो जाएंगे तो बौद्ध लोग कहते हैं क्षणभंग वादी नाम मत परमाणु नाम उत्पत्ति स्वीकारात भाव उनका तो सभी क्षणभंग तो इसलिए परमाणु भी उत्पन्न होंगे आगे मुक्तावली में अभी नया कहते हैं इतना अभी आपका ये दृश्य परमाणु पुंज ये कहां से आ गया कहते हैं पूर्व क्षण में अदृश्य परमाणु पूंज थे अर्थात अदृश्य से दृश्य उत्पन्न हो गया तो नयाय कहते हैं अदृश्य से अदृश्य अदृश्य पदार्थ कभी दृश्य का उपादान नहीं बनेगा अन्यथा अन्यथा अर्थात दिनोकरी में कहते हैं अदृश्य से दृश्य तो उत्पादक अदृश्य अगर दृश्यत्व तो को बनाएगा तो क्या दोष होगा मुक्तावली में अन्यथा चक्षुर चक्ष उष्मादी संतत है कदाचित दृश्य तो प्रसंगात। चक्षु चक्षु इंद्रिय वो अदृश्य है और उसका भी संतति सभी पदार्थ का संतति चलेगा नाश हो जाएगा फिर दूसरा क्षर में फिर बनेगा फिर नाश होगा फिर बनेगा अभी चक्षुर और उष्म उष्म अर्थात जो बाष्प वो भी प्रत्यक्ष नहीं होता है तो अगर आप कहेंगे अदृश्य संतति से भी कभी दृश्य संतति बन जाएगा तो ऐसा होगा कि कभी चक्षु भी चक्षुर इंद्रिय भी दृश्य हो जाएगा और ये बाष्प ये भी कभी दृश्य हो जाएगा कदाचित दृश्य तो प्रसंग ये अभी दोष दिखा है नयायिक लोग बौद्ध कहेंगे आप दोष देते हैं कि अदृश्य से दृश्य नहीं होता है किंतु देखिए अदृश्य से दृश्य बनता है नच नच नयायिक कहेगा बौद्ध कहता है अति तप्त तैलाद कथम अदृश्य दहन संततेर दृश्य दहन उत्पत्ति रीति नाच्य अति तप्त तैल उसमें अदृश्य दहन उसमें जो है वो दिखता है नहीं नहीं होने पर भी उसमें कभी दृश्य दहन उत्पत्ति तो कभी हाथ जल जाता है कहते हैं कहते हैं ये जो हाथ जल गया ये कोई दृश्य दहन नहीं हुआ तो अर्थात वहाँ कोई आपको अग्नि दिखने गया ये तो इसका हाथ का सामर्थ्य नहीं हो उसका नहीं कर पाया इसलिए हाथ में कोई दहन अर्थात हाथ में कोई बन दिखा फिर वो नहीं है वहाँ कुछ प्रक्रिया हो गया तो वो लोग कहेंगे कि अदृश्य दहन वो तेल में अभी दहन दिखता नहीं किंतु कभी कभी ऐसा होता है नहीं वो कड़ाई में पूरा आग लग जाता है देखे ना <laughs> तो वो कैसे हो गया एकदम तेल जब बहुत गर्म हो जाता है वो पूरा कड़ाई अंदर में आग लगने लगता है जलने लगता है तो कहते हैं कैसे वो दहन हो जाता है अगर अदृश्य दहनों से दृश्य नहीं आता है तो वह कैसे होता है उत्पत्तिर इति कहने से नया कहता है कि इति नाच्यम त तत्र तद अंतपातिर दृश्य दहन अवयव ही स्थूल दहन उत्पत्तेर उपगमान जो अति तप्त तद अंतपाती तद अंतपाती टीका में दे दिया अच्छा त्र तर्थात तादृश दहन उत्पत्ति स्थले जो मुक्तावली में देना तत्र तद अंतपाते त्र अर्थात उस प्रकार की दहन अर्थात अदृश्य दहन से जहाँ दृश्य दहन आप कहते हैं ऐसा स्थान पर नया जो कहता है कि तद तो, अंतपाति अति तप्त तैल तो अंतपाति भी अर्थात अति तप्त तो तैल के अंदर में भी मुक्तावली में आ गया अति तप्त तैल के अंदर में भी दृश्य दहन अवयव ही वहाँ दृश्य बनी है तो अवयव ही स्थूल दहन उत्पत्तेर उपगमात तो वहाँ ये दृश्य दहन है किंतु वो सूक्ष्म है सूक्ष्म है दृश्य दहन है किंतु सूक्ष्म है अर्थात देखिए कि चक्षुग्राह्य नहीं हो रहा है किंतु त्व ग्राह्य होगा होगा तो, हो हो तो अर्थात वो सूक्ष्म अर्थात अभी त्व तो ग्राह्य हो जाता है इसलिए वो त्वक दृश्य है त्वक दृश्य था तो ग्राह्य है किन्तु चक्षुग्राह्य नहीं हुआ कभी वो चक्षुग्राह्य भी हो जाता है स्थूल दहन उत्पत्तर उपगमा कभी पूरा जलने लगता है चक्षु से भी ग्रहण हो जाता है ठीक है अभी बौद्धो लोग कहते हैं आपने अगर कहेंगे कि अदृश्य से कभी दृश्य नहीं होगा न च अदृश्य न द्वीअणु कहना कथम दृश्य त्रसरण उत्पत्तिर ये कैसे हो जाएगा क्योंकि तो दिअणु का अदृश्य है उसे त्रियाणु का दृश्य कैसे होगा इतना च वाच्यम यत नयाय कहते हैं यत न दृश्य तोम अदृश्यत्व व कस्यचित कोई पदार्थ दृश्य है कोई पदार्थ अदृश्य है चार भाग जैसा हम नहीं कहते हैं उसका वो स्वभाव है इस प्रकार की नहीं है तो फिर किंतु महत्व उद्भूत रूपादि कारण समुद, समुदाय वतो तो तद अभाव चृश्य महत्व अर्थात महत्व परिमाण रहना चाहिए और उद्भुत रूपादि रहना चाहिए ये कारण जहाँ रहेंगे त समुदाय समुदायवत उद्भूत का रूपत्व उद्भूत रूप और महत्व जहाँ रहेंगे वो दृश्य हो जाएगा तथा दृश्यत्व तदभाव तो महत्व न रहे अथवा उद्भूत रूप नहीं रहे ये दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो अदृश्यत्म इंद्रिय में चक्ष इंद्रिय में महत्व है किंतु उद्भूत रूप नहीं है और परमाणु में पृथ्वी परमाणु में उद्भूत रूप है महत्व नहीं है नहीं है होने से ग्रहण नहीं हुआ दिनोकरी में स्वभावात स्वभाव कारण कारण निरपेक्षा जैसे चार बाग लोग कहेंगे इसलिए नया कहते हैं कि किसी का स्वभाव से दृश्य कोई स्वभाव से अदृश्य ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तब महत्व उद्भूत रूप रहने से दृश्य हो जाएगा तदभावे से अदृश्य तदभावे दिनकरी में कहते महत्व उद्भूत रूपादि अभाव जहाँ नहीं रहेगा वो दृश्य नहीं होगा मूल में महत्व त्रसरेणुर्महत्वाद प्रत्यक्ष न तो दे तदभाव त्रसरेणुर्महत्वाद प्रत्यक्षत्व और में तद अभा तद अभावता था, था? महत्व अभावी में महत्व अभा महत्व अभावर्थ ये दियोणुक में महत्व नहीं रहा उद्भुत रूप रहने पर भी महत्व नहीं रहा था उसका अनुभव नहीं होगा अच्छा अत्र अच्छा तो ठीक है अत्र नस्तिक मत अनुयायिनः परस्पर विभक्त परमाणुना महत्व अभाव अप्रत्यक्ष परस्पर संयुक्ता परमाणु पुंजात्म पुण, तेजा प्रत्यक्षे बाधकाभाव बौद्ध लोग यहाँ से कहना आरंभ करते हैं क्योंकि अभी न्यायिक लोग कह दिए तो महत्व नहीं रहा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा महत्व आ जाएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा अभी बौद्ध लोग कहेंगे एक परमाणु में महत्व नहीं रहा बहुत परमाणु सात हो जाएंगे महत्व आ जाएगा आने से वो भी परमाणु पुंज दिखना चाहिए ये विचार आगे आरम्भ होगा ओम शंकर सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः गुरुरा मूर्ति भेद विभा दक्षिणा व्याप्तहाय नमः ओम शांति शांति शांति